उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम अब्दुल गफ्फार खान देश हम सबसे बड़ा है यह कहना बहुत सरल है लेकिन इसका सच्चे दिल से पालन करना बहुत कठिन है यह हमारे देश का सौभाग्य है कि यहां अनेक ऐसे महान लोग हुए जिन्होंने देश की आजादी और खुशहाली के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म उत्मानजई नामक गांव में लगभग 1890 ईस्वी में हुआ यह गांव नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी उत्तर पश्चिमी होता है इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक गांधी जी का संदेश पहुंचाया वो अंग्रेजों के अत्याचारों के सामने कभी नहीं झुके उन्होंने अपने समाज में शिक्षा और जागृति लाने के लिए जी-तोड़ मेहनत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अनेक पाठशालाएं खुलवाई अनपढ़ लोगों को ज्ञान का प्रकाश दिखलाकर उनके अंधविश्वासों को दूर किया इसीलिए लोग इन्हें आदर से बादशाह खान भी कहते हैं बचपन से ही उन्हें महसूस होने लगा था कि उनके इलाके के लोग अनपढ़ और अंधविश्वासी हैं यहां तक कि प्राथमिक शिक्षा के बाद अब्दुल की आगे की पढ़ाई के लिए उनके मां-बाप को अपने रिश्तेदारों से लड़ना पड़ा आखिरकार वो पढ़ने पेशावर गए उन्हीं दिनों वो बारानी काका के विचारों से बहुत प्रभावित हुए बारानी काका उनकी देखभाल करने के लिए साथ ही भेजे गए थे बारानी काका को अंग्रेजी हुकूमत और फौजी शान शौकत बहुत भाती थी अय अब्दुल बेता पाच का अफसर हमेशा सीने पे गोली खाता है वो लड़ाई से भागता नहीं हर काम मुस्तैदी से करता है अच्छा काका तो मैं भी फौजी अफसर बनूंगा मैं भी बहादुर बनूंगा दुश्मनों से लड़ूंगा लड़ाई से कभी नहीं भागूंगा फौजी बनने की इच्छा इतनी तेज हुई कि 9वीं कक्षा में आते ही गफ्फार खान ने फौज में नौकरी की अर्जी भेजना शुरू कर दिया ऊंची और विशाल कद काठी के पठान को फौज में भला कौन भर्ती न करता दोस्त तुम्हारे आने का कब से इंतजार था मुझे आओ अपने यार से गले तो मिल लो <laughs> अरे अब्दुल <laughs> तुम्हें भी इस फौजी वर्दी में देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है <laughs> कैसे हो यार बताओ ठीक हूं यार तुम अपनी सलाह <laughs> <laughs> ओ गफा खान ए तुम्हारा दोस्त है ओ वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल क्या बात है com, Hindustani hocair okay? fashionable ball ràkthà hài. Angures bàndna chàitthà hài. Chou nè vò kaha wat nai sùni, com a cha ahanski chàl apali chàl bhi bhool bai'tà. All <laughs> oh, these stupid idiots. Itna apmaan, vatan ki itni pisati mei nahi sè sàkta. बेहतर होगा कि मैं ब्रिटिशर्स का गुलाम फौजी न बनकर वतन के आजादी का सिपाही बनूं तुम ठीक कहते हो अब्दुल हमें इनका अपमान अब और नहीं सहना है इसके खिलाफ आवाज उठानी है यह था अब्दुल गफ्फार खान का पठानी स्वाभिमान और दिलेरी उसी वक्त फौज की नौकरी से इस्तीफा देकर वो घर वापस आ गए लगभग 1920 में तुर्की में पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू हो चुका था उत्तर पश्चिमी प्रांत में इस आंदोलन की बागडोर गफ्फार खान ने संभाली नतीजन उन्हें 14 साल की सख़्त सजा काटनी पड़ी इस आंदोलन की वजह से गांधी जी का सत्य अहिंसा और त्याग का संदेश पहली बार पख्तानों तक पहुंचा गफ्फार खान कलकत्ता में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी से मिले और उनसे इतने प्रभावित हुए कि जीवन भर के लिए गांधी जी के अनुयाई हो गए गफ्फार खान ने पख्तूनों के लिए वही काम किए जिनका प्रचार प्रसार गांधी जी सारे देश में कर रहे थे पख्तूनों में जागृति लाने का यह आंदोलन खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है यह खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ते पहनते थे और समाज सुधार के जरिए उनका उद्देश्य था अंग्रेजों की दासता से आजादी बादशाह खान अपने इसी विद्रोह के कारण अंग्रेजों के लिए भय का कारण बन गए थे लेकिन एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके आंदोलन नहीं रोका जा सकता पठान सरहदी गांधी का संदेश समझ गए थे उन्होंने इस आंदोलन को बनाए रखा मातरा, मातरा, मातरा, मातरा, मातरा, मातरा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गफ्फार खान ने गांधी जी को पूरा सहयोग दिया गांधी जी द्वारा आयोजित हर आंदोलन में उन्होंने तन मन से काम किया कठिनाइयों और अत्याचारों के सामने वे झुके नहीं वे सांप्रदायिक एकता और देशभक्ति की बुलंद मिसाल थे 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ तब जब भारत बंटवारे की बात आई तो गफ्फार खान बहुत दुखी हुए वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे लोग जाति और धर्म की लड़ाई से ऊपर उठें वो लोगों को बताते तुम सब खुदा के बंदे हो अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं एक दूसरे से प्यार करना सीखो सच्चाई ईमानदारी और एकता ही सच्चे समाज की बुनियाद होती है आजादी के इस सिपाही को 1985 में भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया हमारे लिए वो एक प्रेरणा पुंज की तरह थे 20 जनवरी 1988 को पेशावर में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया के रहने से ऐसा लगता था जैसे गांधी जी हमारे साथ हैं आज खान अब्दुल गफ्फार खान हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनका आशीर्वाद उनकी प्रेरणा और उनका आदर्श हमें सदा उन्नति की राह दिखलाते रहेंगे अब्दुल गफार खान अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम आलेख अर्चना प्रभाकर विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता कलाकार वीना होरा बाबला कोचर अभय भार्गव जेमिनी कुमार यमन कौशिक और प्रबुधल खट्टर ध्वनिंकन सतीश लाडे निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो